पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद की तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले जवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भरता के द्वारा परम गुणवान दस पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मीना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोश है उसे त्याग दो आज से एक सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुद्ध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कितार्थ हो जाओ ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे दूसरे पर्वतों से बोले हिमालय ने कहा गिरिराज मेरु सह्य गंधमादन मंदराचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतीश्वरों आप सब लोग मेरी बात सुने वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात का विचार करना है आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरू आदि पर्वत धड़ी भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले पर्वतों ने कहा महाभाग इस समय विचार करने से क्या लाभ जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है इसलिए यह शिव को ही दी जानी चाहिए यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा से भी मन ही मन हंसने लगी अरुंधति से भी अनेक प्रकार बताकर अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मीना देवी को समझाया तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्न चित्त हो उन्होंने मुनियों को अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया तदनंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा हिमालय बोले महाभाग सप्तर्षियों आप लोग मेरी बात सुने मेरा सारा संदेह दूर हो गया मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए अब मेरा शरीर मेरी पत्नी मीना मेरे पुत्र पुत्री रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है दूसरे किसी की नहीं